श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद ठाकुर के लीला स्मरण के एक पक्ष बाद तीस अगस्त माताजी ने वृंदावन की यात्रा की साँच में योगीन लाटू काली गोलापा लक्ष्मी देवी तथा निकुंज देवी भी गए मार्ग में वैद्यनाथ काशी और अयोध्या के दर्शन करते हुए ये वृंदावन में काला बाबू के कुंज में पहुँचे रास्ते में योगीन को जोर का बुखार आ गया जब तक उन्हें चेतना थी वे यही चिंता कर रहे थे कि वृंदावन में इन लोगों को कैसे उतारूं। इसी समय उन्होंने देखा कि ठाकुर स्थिर बैठे हैं और निकट ही विकट आकृति वाला ज्वरा खड़ा है वह कह रहा था तुझे देख लिया होता पर जा तेरे गुरु परमहंस देव के कारण कुछ नहीं कर सका तुझे अभी छोड़ दे, देना पड़ा खैर जाने दो इसे लाल वस्त्र पहने एक नारी मूर्ति की ओर दिखाते हुए रसगुल्ले खिला देना प्रातःकाल होते होते बुखार का नाम तक न ना रहा बाद में जयपुर के मंदिरों में दर्शन करते समय एक मंदिर में वही मूर्ति देखकर योगिन ने सारी बातें योगिन माँ को बताई भाग्यवश निकट ही रसगुल्ले की एक दुकान थी देवी को भोग चढ़ाया गया वह देवी संभवतः शीतला थी ठाकुर की कृपा से उस बार योगिन संभवतः चेचक से बच गए वृंदावन में ठाकुर ने योगिन महाराज को एक विशेष इष्ट मंत्र की दीक्षा देने के लिए माता जी को आदेश दिया तब तक उन्होंने किसी को भी दीक्षा नहीं दी थी और यहाँ तक कि ठाकुर के दो तीन संतानों के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ हुए बोलती तक न थी इसलिए पहले तो वे उस आदेश को मन का भ्रम समझ चुप रहे परंतु लगातार तीन दिन यही आदेश मिलता रहा अतः उन्होंने योगिन से पूछा पूछने पर पता चला कि ठाकुर ने उन्हें कोई मंत्र देने की इच्छा प्रकट की थी परंतु बिना कुछ दिए ही अंतर ध्यान हो गए फिर उन्होंने कहा कि माताजी की तरह उन्हें भी मंत्र लेने का आदेश मिला है फिर एक दिन माँ ने पूजा करते समय भावावेश में उन्हें बुलाकर दीक्षा दी और इस प्रकार ठाकुर के आदेश का पालन किया एक महीने तक वृंदावन में रहने के बाद निकुंज देवी को मलेरिया हुआ और वे काली महाराज के साथ कलकत्ता लौट आई कुछ महीने बाद लाटू महाराज भी कलकत्ता लौट आए अतः अब से माताजी जी की सेवा का पूरा उत्तरदायित्व योगिन महाराज पर ही आया वृंदावन में माताजी ने एक वर्ष तक निवास किया इसी बीच एक बार उन्होंने पैदल चल वृंदावन की परिक्रमा की थी और सभी को सांस लेकर हरिद्वार तक हो आई थी इसके पश्चात वे लोग क्रमशः जयपुर पुष्कर और प्रयाग होते हुए कलकत्ता पहुँचे इस बार कलकत्ते के बलराम मंदिर में एक पक्ष तक रहकर माताजी योगिन महाराज तथा गोलाब माँ के साथ कामार पुकुर गई माँ को कामार पुकुर पहुँचाने के बाद योगिन महाराज अन्य गुरभा की तरह तीर्थ दर्शन को निकले वृंदावन से लौटने के बाद वे अन्य गुरुभा के समान संन्यास लेकर स्वामी योगानंद के नाम से परिचित हुए थे तपस्या के लिए बाहर निकलने पर भी वे अधिक दिन तक बाहर न रह सके 1888 ईस्वी के मध्य में माता ने जब नीलाम्बर बाबू के उद्यान में आकर निवास किया तो उन्होंने वहां आकर उनकी सेवा का भार ग्रहण किया उस समय वराहनगर मठ के अन्य साधुगण आकर बीच बीच में उनको सहयोग देते थे 1888 सौ अट्ठासी ईस्वी अग्रहण नवम्बर में स्वामी ब्रह्मानंद योगानंद शारदानंद योगीन माँ योगीन माँ की माता गुलाब माँ और लक्ष्मी देवी के साथ माताजी पुरी धाम को गई। तब तक रेलवे लाइन नहीं बनी थी अतः सभी लोग कटक तक स्टीमर में गए और फिर वहां से बैलगाड़ी में पुरी धाम पहुँचे माताजी योगानंद आदि के साथ पौष महीने जनवरी अठारह तक नीलाचल में रही तत्पश्चात तत में लोग कलकत्ते में बलराम मंदिर आए और तीन चार सप्ताह बाद आठपुर होते हुए कामार पुकुर के लिए रवाना हुए आठपुर तक स्वामी विवेकानंद योगानंद प्रेमानंद शारदानंद अद्भुतानंद अभेदानंद मास्टर महाशय वैकुंठनाथ सन्याल आदि अनेक लोग थे इनमें से अधिकांश आठ से लौट आए योगानंद अभेदानंद आदि माता जी के साथ तारकेश्वर होते हुए कामार पुकुर पहुंचे इस बार माता जी लगभग एक वर्ष कामार पुकुर में रहे इस बीच स्वामी योगानंद पुनः तीर्थ भ्रमण को गए